शांति, शांति ओम अहम् आहनत बिहर्म्यहं तस्टार उत पूूषणम भगम दधामि दधा द्रविणम भविष्ते सुप्रव्ययजमाय सुनवते ओम शांति शांति शांति ही हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ पच्चीसवें पर विचार कर रहे हैं ये वाघांभरणी सूक्त कहलाता है इसका ऋषि और देवता दोनों एक ही हैं इसमें परमेश्वर के द्वारा अहम कह के अपने सामर्थ्य को प्रकाशित किया गया है अर्थात ये परमेश्वर की वाणी संसार में कैसे अपने स्वरूप को बता रही है ये बताया जा हमने विचार करते हुए पीछे विचार किया था अहम सोमम आहानसमी ये परमेश्वर की जो वाणी है परमेश्वर का जो सामर्थ्य है शक्ति है वो कहती है मैं शांतिदायक सोम को धारण करती हूँ अहम त्वष्टा ये उत्पादक जो सूर्य है उसको धारण करती हूँ और कौन है और जो पूषण वायु है उसको धारण करती हूँ अर्थात इस संसार को धारण करने वाले जो तीन बड़े बड़े देवता हैं, सूर्य है चंद्र है वायु है तो ये कहती है मैं उनको धारण करती हूँ इनके सामर्थ्य की चर्चा हम कर रहे थे इनके सामर्थ्य की चर्चा करते हुए इनके देवत्व की बात करते हुए केनो उपनिषद में एक रोचक प्रसंग है रोचक प्रसंग ये है कि वहां पर ये बताया गया कि भाई ये सब काम किसके द्वारा हो रहे हैं तो उसका उपनिषद का नाम केनोपनिषद है उपनिषद का नाम केन उपनिषद क्यों है कि वो केन शब्द से शुरू हो रहा है प्रारंभ किया जा रहा है केन कार्य होता है किसके द्वारा किसने किया ये कैसे हुआ तो इन प्रश्नों के साथ उस उपनिषद का प्रारंभ है तो उपनिषद का जो प्रथम वाक्य है वो है के नीशित पतती प्रेषित मन केन प्राण प्रथम प्रति युक्त के नीशिता वाच निमा वदंती चक्षु श्रोत्रो युनि इसका अर्थ है केनेशितम पतति प्रेषितम मन ये मन किसका भेजा हुआ दूर दूर तक जाता है केनेशितम किसकी चाहने से किसकी इच्छा से प्रेषितम भेजा गया मन केनेशितम शितम प्रेषित केने शितम पतती प्रेषित मन केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त इस शरीर में पहली धड़कन प्राण का पहला संचरण प्राण की पहली गति किसने की थी प्राण से हमको गति मिल रही है ये तो ठीक है लेकिन प्राण को तो भी किसी ने यहां स्थापित किया है प्राण क्यों तो गतिमान किसी ने बनाया है वो कौन है केने शितम प्रेषितम प्रेषित मन केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त केने शिताम वाचमी कौन है जो हमारे अंदर वाणी को दे रहा है वाणी को प्रकट कर रहा है प्रकाशित कर रहा है बना रहा है बता रहा है केनी शिताम वाच चक्षु श्रोत्रम पौदेवो युनि कौन है जो इन आंखों से मुझे देखने का सामर्थ्य दे रहा है इन कानों से मुझे सुनने की शक्ति दे रहा है ये सब कार्य मैं कर रहा हूँ ये तो बड़ा सहज लग रहा है लेकिन ये मुझे क्या अनायास प्राप्त हो गए या मैंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त किए हैं या मैंने इनकी रचना की है तब समझ में आता है कि यह सामर्थ्य किसी और का है इस सामर्थ्य को समझाने के लिए तेनोपनिषद के दूसरे तीसरे खंड में एक रोचक कहानी है वो कहते हैं कि एक बात ऐसा होता है कि देवताओं को यह भ्रम हो गया कि ये उनका सामर्थ्य है वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझने लगे परमेश्वर को लगा कि इनके पास तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं है ये अपने आप को कैसे शक्तिशाली समझते हैं तो उसने अपने स्वरूप को प्रकाशित किया एक स्थान पर तो वो जो प्रकाशित स्वरूप हुआ उसका नाम यक्ष था बोले ये यक्ष कौन है कैसा है तो कोई अंजान चीज एकदम सामने आ गई तो मनुष्य के अंदर स्वाभाविक होता है भाई ये अनजान व्यक्ति हमारे अंदर कौन आ गया हम उसको जानना चाहते हैं उसका परिचय लेना चाहते हैं उसको पूछना चाहते हैं तो यदि कोई बड़ी चीज आ गई हो तो हमको कोई योग्य व्यक्ति उसको भेजना पड़ता है वो योग्य व्यक्ति कौन है वो योग्य व्यक्ति जो होता है वो जाकर उसको पूछता है जैसे रामायण में आता है कि राम जी घूम रहे थे हाँ सुग्रीव ने देखा कि ये कौन आ गया है राम ने देखा कि ये सुग्रीव कौन है तो वहाँ गया आ, हमारा हनुमान ने जाकर पूछा कौन है क्या, है क्या है कैसा है तो वैसे जानने की बात होती है ये कहते हैं कि जब ये देवताओं के सामने यक्ष प्रकट हुआ तो वो कहते हैं कि ये यक्ष कौन है इसको कैसे जाने देवे बो हिजिज्ञ देवताओं ने ये समझा कि हम तो परमेश्वर से भी ऊंचे हैं हमने सब प्राप्त किया है सारी विजय हमें हम ही है तो ये जब हुआ तो उसने कहा ते व्योह प्रादुर्भव हुआ तो उन्हें सोचा चलो इनको एक पाठ पढ़ा दिया जाए इनको असलियत समझा दी जाए वास्तविकता से इनका परिचय करा दिया जाए तो वहां एक यक्ष प्रकट होता है वो जो यक्ष प्रगट होता है तो उसको देखकर ये चमत्कृत होते हैं चौंकते हैं ये कौन है देखें तो उन्होंने अपने अंदर जो सबसे बुद्धिमान समझदार सामर्थ्यवान देवता थे उनको भेजा तो उनमें सबसे पहले अग्नि को भेजा तो अग्नि जो था तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कहता है वो अग्नि उस यक्ष के पास गया और उसके पास तेजी से पहुंचा दौड़ता हुआ तो उसने पूछा कौन हो भाई यक्ष ने अग्नि से पूछा कौन हो सद्यवत तू कौन है तो उसने बड़े अभिमान से उत्तर दिया अग्नि रश्मि जातवेदा वह अश्नि अरे तुम नहीं जानते मेरा नाम अग्नि है मुझे लोग जातवेदा कहते हैं जातवेदा का अर्थ होता है जाते जाते विद्यते दुनिया के हर पदार्थ में जिसकी उपस्थिति है उत्पन्न पदार्थ में जो विद्यमान है इसलिए अग्नि का एक नाम है जातवेदा कहता है हम अग्नि अस्मि जातवेदा उन्होंने पूछा तस्वीस तो इमरियम भाई तुम अग्नि हो बहुत अच्छी बात है तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है तुम्हारा स्वरूप क्या है तुम्हारी योग्यता क्या है तुम ऐसी क्या चीज हो जो तुम इतनी इतना अपना बड़ा नाम बता रहे हो वो कहता है अभी सर्वम इदम दहेयम यदि यदि दम किंचित पृथिव्या थी अरे आप नहीं जानते मैं तो इस दुनिया में जो कुछ है ना वो को जला करके राख कर सकता हूं यदि किंचित जो भी कुछ है पृथिव्यांग सर्वम दहेयम मैं सब को जला दूंगा सब को खत्म कर दूंगा समाप्त कर दूंगा अच्छा आप इतने सामर्थ्यवान है तो उसने क्या किया यक्ष ने एक तिनका उसके सामने रख तस्मे तृणम ने उसके सामने एक तिनका रख दिया जलाओ वो पूरे वेग से उसने उसको जलाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया और पूरा जोर लग गया पूरा सामर्थ्य लग गया पर वो तिनका का कुछ भी नहीं बिगड़ा तिनका जला ही नहीं अब अग्नि पूरे सामर्थ्य तिनके पर टूट पड़े और तीन का न जले तो ये तो अग्नि के सामर्थ्य का अपमान हो जाएगा तो उसने कहा कि शाकत वो उसको जलाने में समर्थन नहीं हुआ तो क्या करना बेचारा मुनी चे लटका कर चला गया और जाकर उन्होंने देवताओं से कहा नहीं जदश्र विज्ञान तुम किमी में यक्ष नहीं थी अरे भैया ये आयक्ष है ये मेरे तो कुछ पल पढ़ा नहीं मेरी समझ में तो आया नहीं मैं तो इसे इसलिए मैं नहीं बता सकता कि यक्ष क्या है देवताओं ने सोचा चलो जानना तो है ही उन्होंने दूसरी बात किसको भेजा वायु को भेजा वायु किमेदम थी वायु तुम जानो तुम समझो तुम देखकर आओ कि ये यक्ष क्या है तो तदों वो भी उसी योग्यता से उसी बल से उसी सामर्थ्य से उसी तेजी से यक्ष के पास पहुंचा उसने फिर उससे वही सुन गया भाई तुम कौन हो कौ अरे बोले को क्या होता है मैं कौन हूँ ये क्या जानने की बात है कहता है मैं वायु हूँ को सी थी वा हम अपने मातरिश्वा अरे मुझे वायु कहते हैं मुझे मातरिश्वा कहते हैं वायु को वायु क्यों कहते हैं वायु को वायु इसलिए कहते हैं वाती गचती थी वायु जो गतिशील रहती है हर समय चलती रहती है इसलिए इसका नाम वायु है मातरिश्वा कहते हैं मातरिश्वाहते कैसे क्योंकि अंतरिक्ष में श्वास लेती है अंतरिक्ष में विचरण करती है इसलिए इसको कहते हैं तो कहते हैं मातरिश्वाहम असमी थी तो उन्होंने पूछा भैया तो ये बता दो तुम्हारा सामर्थ्य क्या है तुम्हारा स्वरूप क्या है तुम्हारों को कौन से शक्ति से हम पहचाने तो कहते हैं ये भी कोई बात है ये तो बहुत आसान है कहते हैं सर्वम आददीय यदि दम किंचित पृथ्व्या मैं सब को उड़ा सकती हूं जो कुछ इस धरती पर है जो कुछ इस पृथ्वी पर है सर्वम आददीय सब लेकर जा सकती सब उड़ाकर ले जा सकती और जब भी आंधी आता है तूफान आता है बड़ी बड़ी होता है तो पर्वत खड़ पर्वत शिलाएं उखड़ जाती हैं बड़े बड़े उपकरण उखड़ जाते हैं बड़े बड़े जो भवन हैं वो ढह जाते हैं बड़ा बड़ा समुद्र में हलचल हो जाती है ये सब होता है तो उसने कहा सर्वम आददीय यदि किंचित पृथ्वी मैं जो कुछ इस पृथ्वी पर सब को उड़ा कर ले जा सकती हूँ तस्मी तृणम ने ददा वेतद आदत अच्छा कोई बात नहीं ठीक है तो ये किनका रखा है तुम इसे उड़ा दो तो उसने बहुत जोर से उस किनके को उड़ाने का यत्न किया सर्वजे न पूरे वेग के साथ तन शशाक आधा उसे वो हिलाई नहीं सकी मतलब वायु ने पूरा जोर लगा लिया उस तिन को उड़ाने का पर वायु से सेन का हिला नहीं तन्नशशा था इसलिए वो समर्थ नहीं हुआ कि ये कौन यक्ष है उसको जानने का उसे पता नहीं लगा सर वो लौट आया तो यहाँ पर जो सामर्थ्य है संसार में जो काम करने का सामर्थ्य है वो उनका नाम देवता है वो वो दिव्य शक्तियां हैं तो जैसे सोम चंद्रमा दिव्य शक्ति है जैसे सूर्य दिव्य शक्ति है उसी तरह से वायु भी जो है वो दिव्य शक्ति है और इस दिव्य शक्ति से हम काम करते हैं तो ये जो दिव्य शक्तियों से हम काम कर रहे हैं तो हम जिन शक्तियों से काम कर रहे हैं उनका नाम देवता है और वो देवता किसके स्वरूप को किसकी शक्ति को किसके सामर्थ्य को समझा रहे हैं तो मंत्र कहता है आहम सोम आह नसम मैं निच जो ऐसा है जिसमें किसी तरह की अशांति नहीं है ऐसे शांत शीतल आह्लादकारी चंद्रमा को धारण करती हूँ समस्त संसार का उत्पादक है जिसके अंदर प्राण शक्ति प्रतिष्ठित है मैं ऐसे सूर्य को धारण करती हूँ मैं पोषण करने वाले पुष्टि करने वाले जो सबसे सब, सब जगह एक से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले वायु को धारण करती हूँ तो यहां पर कहा अहम सोमम आह नसम बेभरमी अहम त्वष्टारम उतपोषणम भगम इस तरह से देवताओं का एक क्रम है और ये संसार जिन शक्तियों से धारण किया जा रहा है उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इन शक्तियों को समझने से परमेश्वर के सामर्थ्य को समझा जा सकता है परमेश्वर के सामर्थ्य की कल्पना की जा सकती है क्योंकि हमारे पास ये सामर्थ्य छोटा, छोटा छोटा छोटा बढ़ता जाता है ये सामर्थ्य परमेश्वर के पास तो एकत्रित है एक में है सारा है लेकिन वही जो सामर्थ्य है धीरे धीरे दूसरे दूसरों में आता चलता है तो जैसे वायु में आया तो मनुष्य के अंदर वो प्राण के रूप में हम देख रहे हैं श्वास प्रश्वास के रूप में हम देख रहे हैं तो वो हमारे जीवन का आधार बन रहा है इधर अग्नि के रूप में देखा तो हमारे शरीर के अंदर आग्नेय तत्व के रूप में देख रहे हैं कि वो आग्नेय तत्व हमारे शरीर में एक नहीं बहुत है तो इसको हम पन्ने प्राणाग्नि नाम दिया हुआ है जो प्राणाग्निया है वो हर समय कुछ न कुछ पकाती रहती हैं जलती रहती हैं जिसके कारण से शरीर में जो पदार्थ गया वो शरीर के अनुकूल कैसे बनेगा तो जैसे पदार्थ जो खेत में गेहूं उगा है हम उसको वैसे तो नहीं खाते उसको चूल्हे में चक्की में ले जाते हैं वैसे आटा बनाते हैं आटे से रोटी बनाते हैं रोटी बनाकर खाते हैं तो उसको अग्नि से पकाते हैं उसको वायु से पकाते हैं तो उसी तरह से हमारे पास ये जो हम भोजन करते हैं ये भी वैसा ही तो नहीं होता वैसा ही तो काम नहीं आता इसको भी पचाना पड़ता है इसलिए इसको पचाना भी कहते हैं तो ये पचाना जो है वो हमारे अंदर होता है तो उसको पचाएगा कौन बाहर जो पचाता है वही तो अंदर पचाएगा तो बाहर अग्नि से पकता है चाहे वो सूर्य की अग्नि से पकता हो चाहे वो दूसरे देवताओं की अग्नि से पकता हो आप चाहे और किसी तरह से पकाते हो तो वैसे ही घर में आप जैसे अग्नि से पकाते हैं चूल्हे से पकाते हैं तो वैसे ही आपका खाया हुआ पदार्थ पेट के अंदर भी प्राणाग्नियों से पक, पकता है, प्राणाग्नियों से पचने में काम आता है तो वो जो पाक है वो हमारी प्राणाग्नियों के द्वारा होता है तो ये प्राण जैसे बाहर काम करते हैं जैसे अग्निया बाहर काम करती है जैसे सूर्य बाहर काम करता है वैसे ही ये सब देव हमारे शरीर के अंदर भी काम करते हैं तो शरीर की इन चीजों को जब बाहर की चीजों से मिलाते हैं तो वो हमारी समझ में आता है और इसके मिलने का बड़ा सीधा सा कारण है और वो कारण ये है कि सारा संसार पांच भौतिक है वायु, पृथ्वी अग्नि इनसे बना हुआ है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश यदि इनसे संसार बना है तो हमारा जो शरीर है या संसार की जो वस्तुएं हैं वो भी इसी से बनी हुई हैं तो इनका निर्माण और विघटन इन वस्तुओं के निर्माण से विघटन से होता है कमी होती है तो इन्हीं वस्तुओं को लेकर के हम अपने अंदर उस कमी को पूरा करते हैं और हमारे अंदर अधिकता होती है तो उन्हीं को दूर करके संसार की उन्हीं वस्तुओं से हम अपने दोषों को बढ़े हुए दोषों को घटाते हैं तो ये हमारा जिसको धारण करने वाला दोष सामान्य रूप से बुराई को कहते हैं लेकिन चिकित्सा विज्ञान में दोष का धातु है वो जो इसको जलाती है अपने अंदर से तत्व को प्राप्त करती है तो ये पर इसलिए हमारे जितने दोष हैं उनका घटना और बढ़ना ये बाहर के पदार्थों पर निर्भर करता है तो इससे ये संगति लगती है कि जो वस्तु बाहर बड़े रूप में है वो वस्तु हमको अन्न के द्वारा जल के द्वारा अन्य पदार्थों के द्वारा थोड़े थोड़े रूप में प्राप्त होता है और उन देवताओं से हमारे शरीर में हमारे मन में हमारी बुद्धि में जो वृद्धि होती है जो बल मिलता है जो स्वास्थ्य मिलता है तो पता लगता है कि ये जो सामर्थ्य है ये किस देवता का है और वो सामर्थ्य जिस देवता का है वो देवता स्वयं इस सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त करता है तो ये शब्द ध्यान में आएगा अहम सोमी अहम स्वस्टारोषण जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही संचालित होता है हम चाहे वायु को संचालित करें हमारे द्वारा संचालित नहीं होता सूर्य हमारे द्वारा संचालित नहीं होता चंद्र हमारे द्वारा संचालित नहीं होता तो ये किसके द्वारा संचालित होता है ये तो जड़ पदार्थ है इनका कोई ना कोई स्वामी तो होगा जो स्वामी होगा वो इसको चलाएगा जी वो इसको चलाने वाला होगा इसका कर्ता होगा इसको बनाने वाला होगा तो वो इसके बारे में जानता भी होगा जो जानता है वही बनाता है जो जानता है वही चलाता है जो जानता है वही उसका स्वामी होता है तो इसलिए संसार का बनाने वाला वही है संसार का चलाने वाला वही है संसार का स्वामी भी वही है तो इस मंत्र में उसके स्वामित्व का वर्णन किया गया है कि अहम सोमम आह भगम अब इसमें अंतिम एक देवता की चर्चा है वो कहता है पोषणम भगम अब सामान्य रूप से जो इसका अर्थ होता है वो ऐश्वर्य होता है जो ऐश्वर्य है ऐश्वर्य का कारण है वो हमारे लिए है तो इस मंत्र में जिन देवताओं की चर्चा की है उनको हमने सामान्य रूप से देखा कि एक सोम है दूसरा स्वस्था है तीसरा पूषण है और चौथा भगा है इसकी चर्चा आगे करेंगे ओ